भगवद गीता शंकर भाष्य अध्याय अठारह यथा च भ्रामक लोह भ्रामित्रिवाद अभ्याप्रितस्य एव मुख्यम एवं कर्तृत्व तथा आत्मन इति तथा जैसे भ्रामक भ्रमण करने वाला चुंबक स्वयं क्रिया नहीं करता तो भी वह लोहे का चलाने वाला है इसलिए उसी का मुख्य कर्तापन है वैसे ही आत्मा का मुख्य कर्तापन है तद असत्कुत कारकत्व प्रसंगा ऐसा मानना ठीक नहीं क्योंकि ऐसा मानने से न करने वाले को कारक मानने का प्रसंग आ जाएगा कारकं अनेक प्रकारम् इति चेत् न ना नाम मुख्यस्य अपि कर्तृत्व दर्शना राजा तावत् अपि तब्यापारेण अोधा योधितृत्व धनदान च मुख्यम एवं कर्तृत्व तथा जयपराजय फलोपभोगे यदि कहो कि कारक तो अनेक प्रकार के होते हैं तो भी तुम्हारा कहना ठीक नहीं क्योंकि राजा आदि का मुख्य कर्तापन भी देखा जाता है अर्थात राजा अपने निजी व्यापार द्वारा भी युद्ध करता है तथा योद्धाओं से युद्ध कराने और उन्हें धन देने से भी निसंदेह उसका मुख्य कर्तापन है उसी प्रकार जय पराजय आदि फल भोगों में भी उसकी मुख्यता है तथा तो यजमालस्य अपि अभी प्रधान त्यागेन दक्षिणादान च मुख्यम एवं कर्तव्य वैसे ही यजमान का भी प्रधान आहुति स्वयं देने के कारण और दक्षिणा देने के कारण निसंदेह मुख्य कर्तित्व तो है तस्मा अव्यापृत सा गौड़ इति अवगम्य यदि मुख्यकर्तिव्यापारण न उपलब्धते उपलभ्य है नाम तथा अपि परिकल्प्येत यथा मुख्यम लोह ब्राह्मणेन न तथा आदि नाम स्व्यापारों न उपलभ्यते तस्मा सन्निधिमात्रेण अपि कर्तृत्व गौड़म है इससे यह निश्चित होता है कि क्रिया रहित वस्तु में जो कर्तापन का उपचार है वह गौड़ है यदि राजा और यजमान आदि में स्व्यापार रूप कर्तापन न पाया जाता तो उनका सन्निधिमात्र से भी मुख्य कर्तापन माना जा सकता है जैसे कि लोहे को चलाने में चुंबक का सन्निधि मात्र से मुख्य कर्तापन माना जाता है परंतु चुंबक की भांति राजा और यजमान का स्व्यापार उपलब्ध न होता हो ऐसी बात नहीं है सूत्रांग मात्र से जो कर्तापन है वह भी गौड़ ही है तथा चती तत्फल संबंध अपि गौड़ एवं सैत न गौणीन मुख्यमंत्री कार्य निवर्त्यते तस्मा असत एवद गीयते देहादीना व्यापारेण अव्यापृत आत्मा कर्ता भोक्ता चाहिए ऐसा होने से उसके फल का संबंध भी गौड़ ही होगा क्योंकि गौड़ कर्ता द्वारा मुख्य कार्य नहीं किया जा सकता अतः यह मिथ्या ही कहा जाता है कि निष्क्रिय आत्मा देहादि की क्रिया से कर्ता भोक्ता हो जाता है भ्रांति तु सर्वं उपपद्यते यथा स्वप्ने प्रत्ये भ्रांति मयां नेहाद्यात्म प्रत्यय भ्रांतिसन्ताेदेशु सुध्यादिषु कर्तृत्वभक्वादी अनर्थ उपलभ्य परंतु भ्रांति के कारण सब कुछ हो सकता है जैसे कि स्वप्न और माया में होता है परंतु शरीरादी में आत्मबुद्धि आत्मबुद्धिप अज्ञान संतति का विच्छेद हो जाने पर सुषुप्ति और समाधि आदि अवस्थाओं में कर्तृत्वभोक्तृत्व तो तो आदि अनर्थ उपलब्ध नहीं होता तस्माद् भ्रांति प्रत्यय निमित्त एव अयम संसार भ्रमो न तो परमा सम्य एव अत्यंत इति सिद्धम परंतु भ्रांति के कारण सब कुछ हो सकता है जैसे कि स्वप्न और माया में होता है परंतु शरीर आदि में आत्मबुद्धि रूप अज्ञान संतति का विच्छेद हो जाने पर सुषुप्ति और समाधि आदि अवस्थाओं में कर्तृत्व तो भोक्तृत्व तो आदि अनर्थ उपलब्ध नहीं होता इससे यह सिद्ध हुआ यह संसार भ्रम मिथ्या ज्ञान निमित्त ही है वास्तविक नहीं अतः पूर्ण तत्वज्ञान से उसकी आत्यंतिक निवृत्ति हो जाती है सर्व गीता अध्याये विशेषतः च अन्ते इह शास्त्रादाढ़ेपत उपसंह अथ इद् शास्त्र संप्रदाय विधि आह इस अठारहवें अध्याय में समस्त गीता के अर्थ का उपसंहार करके फिर विशेष रूप से इस अंतिम श्लोक में शास्त्र के अभिप्राय को दृढ़ करने के लिए संक्षेप से उपसंहार करके अब शास्त्र संप्रदाय की विधि बतलाते हैं नपस्काय न भक्ताय कदाचन न चाशुश्रूषवाच्यम न चम योभ्य सूहती इदम शास्त्रिताय मैं उक्तम संसार विच्छितय तपस्काय तपोरहिताय न वाच्यम इति व्यवहित न तेरे हित के लिए अर्थात संसार का उच्छेद करने के लिए कहा हुआ यह शास्त्र तपरहित मनुष्य को नहीं सुनाना चाहिए इस प्रकार वाच्यम इस व्यवधान युक्त पद से न का संबंध है तपस्वी ने अपनी अभक्ताय गुरुदेव भक्तिरिताय कदाचन अपि अवस्थायाम न नाच्यम तपस्वी होने पर भी जो अभक्त हो अर्थात गुरु या देवता में भक्ति रखने वाला ना हो उसे कभी किसी अवस्था में भी नहीं सुनाना चाहिए भक्त तपस्वी अपि सन अशुश्रूषु यो तस्में अभी न वाच्य भक्त और तपस्वी होकर भी जो शुश्रूषु सुनने का इच्छुक न हो उसे भी नहीं सुनाना चाहिए न चम यो वासुदेव प्राकृत मनुष्य मत्वा अभ्यसूयती आत्मसादी दोषाध्यापणेन मम ईश्वर अजानन न सहते असौ अपि अयोग्यः है अपि अपनी न वाक्यम तथा जो मुझ वासुदेव को प्राकृत मनुष्य मानकर कर मुझमें दोष दृष्टि करता हो मुझे ईश्वर न जानने से मुझमें आत्म प्रसंसादी जोशों का अध्यारोप करके मेरे ईश्वरत्व को सहन न कर सकता हो वह भी अयोग्य है उसे भी यह शास्त्र नहीं सुनाना चाहिए भगवती भक्ताय तपस्विने इति सामर्थ्याद शास्त्र्याम्य अर्थापत्ति से यह निश्चय होता है कि यह शास्त्र भगवान में भक्ति रखने वाले तपस्वी शुश्रूषा युक्त और रहित पुरुष को ही सुनाना चाहिए त्र मेधाविने तपस्वो विकल्प दर्शनाथ शुश्रूषाभक्ति तपस्विने तदुक्ताय मेधाविने वा वाच्यम शुश्रूषाभक्तियुक्ताय न तपस्विने न अपि मेधाविने वाच्यम अन्य स्मृतियों में मेधावी को या तपस्वी को इस प्रकार इन दोनों का विकल्प देखा जाता है इसलिए समझना चाहिए कि सुश्रसा और भक्ति युग तपस्वी को अथवा इन तीनों गुणों से युक्त मेधावी को यह शास्त्र सुनाना चाहिए शुश्रूषा और भक्ति से रहित तपस्वी या मेधावी किसी को भी नहीं सुनाना चाहिए भगवती असूयायुक्ताय समस्त गुणवते अपि न वाच्यम गुरु शुश्रूषा मते च इति इतिश शास्त्र संप्रदाय विधि ही भगवान में दोष दृष्टि रखने वाले तो यदि सर्वगुण संपन्न हो तो भी उसे नहीं सुनाना चाहिए गुरु शुशुषा और भक्ति युक्त पुरुष को ही सुनाना चाहिए इस प्रकार यह शास्त्र संप्रदाय की विधि है संप्रदायस्य से फलम इदानीम आह अब इस शास्त्र परंपरा को चलाने वालों के लिए फल बतलाते हैं यमं परम अम गुष्यम मद भक्ते भक्ति मयि पर ही सत्य संशय यम यथोक्त परम निश्रेस्यायाथ केर्जुनोह संवादूप ग्रंथ गुह्य गोप्य मद्भक्सु मयि भक्तिम्सुभ वक्ष्यति ग्रंथत अर्थत इत्यर्थः यथा यथावय मया जो मनुष्य परम कल्याण जिसका फल है ऐसे इस उपयुक्त कृष्णार्जुन संवाद रूप अत्यंत गोपनीय गोप्य गीता ग्रंथ को मुझ में भक्ति रखने वाले भक्तों में सुनावेगा ग्रंथ रूप से या अर्थ रूप से स्थापित करेगा अर्थात जैसे मैंने तुझे सुनाया है वैसे ही सुनावेगा भक्ते पुनः ग्रहणात् तद भक्तिमात्रे न केवल न शास्त्र संप्रदाने पात्र भवती इतिगमें यहाँ भक्ति का पुनः ग्रहण होने से यह पाया जाता है कि मनुष्य केवल भगवान की भक्ति से ही शास्त्र प्रदान का पात्र हो जाता है कथम अभिधाष्यती ये उच्यते कैसे सुनावेगा सो बतलाते हैं भक्तिम भक्ति मयी कृत्वा भगवता परम गुरुः मया कृते इति गुरो कृत्वा इत्यर्थः क्रिय कृत्थ फलम् माम एव एष्य मुच्यते अ संशय न कर्तव्य मुझे पराभक्ति करके अर्थात परम गुरु भगवान की मैं यह सेवा करता हूँ ऐसा समझकर जो विषय सुनावेगा उसका यह फल है कि वह मुझे ही प्राप्त हो जाएगा अर्थात निसंदेह मुक्त हो जाएगा इसमें संशय नहीं करना चाहिए